प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला लोक व्यवहार जिज्ञासा क्या हम व्यवहार में 100 प्रतिशत सच्चाई से रह सकते हैं समाधान यदि कोई सच्चाई को महत्व देता है तो वह अवश्य रह सकता है सच्चाई से अधिक महत्व व्यवहार को देगा तो नहीं रह पाएगा आपके सामने दो चीज़ें हैं सच्चाई और व्यवहार सच्चाई कल्याण करने वाली है वह श्रेय है व्यवहार से हमारा लौकिक काम चलता है वह प्रेय है आप श्रेय का वर्णन करते हैं या प्रेय का यह आप पर निर्भर है यदि आपने सच्चाई का वर्णन किया तो सत्य आपकी रक्षा करेगा यदि आप सच्चाई से अधिक व्यवहार को मानते हैं तो सत्य कैसे रक्षा करेगा उपनिषदों में ऐसे उदाहरण आते हैं एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़कर राजा के सामने लाया जाता है राजा के पूछने पर वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की निर्णय करने के लिए उसके हाथ में लोहे की गर्म क्षण दी जाती थी यदि वह सत्यवादी होता तो सत्य उसकी रक्षा कर लेता था उसका हाथ जलता नहीं था और वह मुक्त हो जाता था यदि वह झूठ बोला होता तो उसका हाथ भी जल जाता और जेल भी जाना पड़ता था प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति व्यवहार चलाना चाहता है अथवा सत्य पर आरूढ़ होना चाहता है वह व्यवहार चलाने की चिंता में रहेगा तो उसके जीवन में सत्य का महत्व कम हो जाएगा यदि चिंता न करे तो भी व्यवहार चलता रहता है पहले यहाँ आश्रम में अकोला से एक भक्त आते थे वे आश्रम का पानी तक नहीं पीते थे किसी संबंधी के यहाँ जाते तो भी कुछ खाते पीते नहीं थे अपने घर का ही अन्न जल लेना ऐसा उनका नियम था लोग उनसे कहते कि तुम किसी के यहाँ पानी नहीं पियोगे तो तुमसे संबंध कौन करेगा तुम्हारी कन्याओं का विवाह कैसे होगा वे कहते कि कन्याएँ आई है तो उनका विवाह भी होगा पर मैं अपना नियम किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा बाद में उनकी सब कन्याओं का विवाह भी हुआ बड़े अच्छे संबंध उन्हें मिले हमने भी आश्रम के लिए बहुत व्यवहार किया पर कभी भी झूठ नहीं बोला आप भी श्रेय को प्रेय से अधिक महत्व देंगे तो ऐसा कर सकते हैं जिज्ञासा साधु बनने के पहले किसी को कोई वचन दिया हो तो क्या उसे पूरा करना चाहिए समाधान वचन किसी किस प्रकार का दिया है क्या वह साधु के अधिकार क्षेत्र में आता है यदि नहीं आता है तो साधु इसे कैसे पूर्ण करेगा जैसे एक कलेक्टर ने आज आपसे कहा कि आपका यह काम हम कर लेंगे अगले ही दिन उनका तबादला हो जाए और वह दूसरी जगह चला जाए तो आपका काम कैसे करेगा उसे पूरा करने के लिए वापस तो नहीं आ सकता उसका अब यहाँ से संबंध ही नहीं रहा इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने घर छोड़ दिया साधु बन गया उसका वहाँ से संबंध ही नहीं रहा जब वहाँ के व्यक्तियों से संबंध ही टूट गया तो वचन पूरा कैसे करेगा यह सब बातें संबंध में होती है असंबंध में नहीं